सर फ्रेडरिक बेंटिंग इंसुलिन के खोजकर्ता। 1922 में चौदह वर्षीय लियोनार्ड थॉम्पस्टन टोरंटो में मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारी से मर रहा था इस बीमारी को वास्तव में कोई नहीं समझ पाया था वैज्ञानिक कभी भी उसके रहस्यों को नहीं खोल पाए थे लियोनार्ड को अभी तक यह पता नहीं था कि वह एक ऐसे प्रयोग का हिस्सा होगा जो दुनिया को बदल देगा और डॉक्टर फ्रेडरिक बैंटिंग उस प्रयोग के जिम्मेदार होंगे फ्रेडरिक का जन्म चौदह नवंबर अठारह को ऑल्सटोन ओंटारियो में उनके माता पिता के खेत में हुआ था उनके माता पिता के छह बच्चे थे वो हमेशा डॉक्टर नहीं बनना चाहता था पहले तो उन्होंने चर्च के पादरी बनने की पढ़ाई की पर फिर बाद में चिकित्सा की ओर रुख किया जब प्रथम विश्व विश्यु, युद्ध शुरू हुआ तब वे विश्वविद्यालय में थे और 1916 तक उन्होंने कनाडा में सेना चिकित्सा कोर में काम किया दो साल बाद वो फ्रांस में कमरई की लड़ाई में घायल हुए और उन्नीस में उन्हें वीरता के लिए सैन्य क्रॉस से सम्मानित किया गया युद्ध समाप्त होने के बाद डॉक्टर बैंटिंग पैनाडालोट है उन्होंने लंदन उन्टेरियो में चिकित्सा का अभ्यास करना शुरू किया शरीर के अग्नाशा यानी पैनक्रियाज नामक एक अंग के बारे में एक लेख पढ़ने के बाद उनके अध्ययन का विचार उसके अध्ययन का विचार उनके दिमाग में आया वैज्ञानिकों को इतना जरूर पता था कि मधुमेह किसी तरह पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ था स्वस्थ पैनक्रियाज एक पदार्थ का उत्पादन करने में मदद करता था जो शरीर को चीनी का उपयोग करने में मदद करता था रोग ग्रस्त पैनक्रियाज वैसा नहीं करता था और इसलिए शरीर में शर्करा का निर्माण होता था जिससे मधुमेह हो सकता था फिर मरीज की बीमारी मरीज की बीमारी उसे मृत्यु की ओर ले जाती थी अगर उस पदार्थ को एकत्र किया जा सके और मधुमेह के लोगों के रक्त में इंजेक्ट किया जा सके तो शायद उस बीमारी का इलाज संभव हो लेकिन उस पदार्थ को कैसे इकट्ठा किया जाए डॉक्टर बैंटिंग ने खुद से पूछा यदि आप अग्नाशयी वाहिनी यानी पैनक्रियाटिक ड जै, नस जैसी नली को बांध देते हैं तो आप पैनक्रिया अलग कर सकते हैं और तब उसके अंदर का पदार्थ फंस जाएगा शायद वो काम करे डॉक्टर बेंटिंग ने विचार प्रोफेसर जॉन मैकल तो उन्होंने बैंटिंग को एक प्रयोगशाला उपलब्ध कराई और साथ में एक अनुसंधान सहायक एक मेडिकल छात्र चार्ल बेस्ट भी मानव शरीर पर चिकित्सा उपयोग नहीं किए जा सकते थे लेकिन बाकी सभी संधारियों में भी एक होता है इसलिए परीक्षण जानवरों पर किया गया विशेषकर प्रयोगशाला में, पाले गए पर। सर्जरी में बेंटिंग ने सिके हुए अंक को दिया। हटा दिया बिना पैनक्रियास के कुत्ता मधुमेह से रोगग्रस्त हो गया बैंटिंग ने पैनक्रियास को पीसा उसमें एक खारा गोल मिला को छाना और फिर उसे कुत्ते में इंजेक्ट किया जब जब बेस्ट ने कुत्ते के मूत्र और चीनी के लिए सत्तर दिनों तक जीवित रख पाए दोनों में से किसी शोधकर्ता को कोई पैसा नहीं मिल रहा था उन्हें अपने भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था बैंटिंग ने अपनी कार बेच दी और अपने भाई और पिता से पैसे उधार लिए लेकिन दोनों व्यक्ति अपना शोध जारी रखने की लिए दृढ़ थे जब उस सितंबर की छुट्टी से लौटे तो वो उससे बहुत प्रभावित हुए हालांकि पदार्थ का मनुष्यों पर उपयोग किए जाने से पहले अधिक प्रयोग आवश्यक थे और उन्हें इसके लिए एक स्रोत खोजने की आवश्यकता थी डॉक्टर बेंटिंग का विचार था कि अजन्मे बक्षड़ों बक्षड़ों के शरीर की पैनक्रियास का उपयोग किया जाए एक बायोकेमिस्ट डॉक्टर जेम्स कोलिप से पदार्थ को शुद्ध करने में मैक्लेड को मदद करने को कहा गया उन्होंने उसे इंसुलिन नाम दिया सतर्ता के लिए बेंटिंग और बेस्ट ने एक दूसरे को इंजेक्शन लगा इंसुलिन का परीक्षण किया तेईस जनवरी उन्नीस सौ बाईस को डॉक्टर था जनरल अस्पताल में एक चैरिटी रोगी था उस समय उसका वजन केवल उन्तीस किलोग्राम था और वो मृत्यु के बहुत करीब था उसका भविष्य निराशाजनक था फिर लियोनार्ड को कोलिव द्वारा बनाए कुछ परिष्कृत इंसुलिन के साथ इंजेक्ट किया गया और उसके परिणाम तत्काल सामने आए लियोनार्ड का रक्त शर्करा का रक्त शर्करा का सर और उससे उसने वजन बढ़ना उससे उसका वजन बढ़ना शुरू हो गया बैटिंगटिंग को उसे समझ में आया कि मधुमेह को अब नियंत्रित किया जा सकता है उस मार्च टोरंटो डेली स्टार न्यूज़पेपर में यह खबर फ्रंट पेज पर बड़ी सुर्खियों में छपी टोरंटो डॉक्टर ने डायबिटीज का इलाज खोज निकाला उसके बाद इंसुलिन की मांग इतनी बढ़ी कि एक साल बाद ही उसे पूरा किया जा सका फरवरी को चिकित्सा का अपना आधा हिस्सा बेस्ट के साथ साझा किया दूसरी ओर मैक्ड ने अपने हिस्से को कोलिम के साथ बांटा उन्नीस सौ चौतीस में बैंटिंग को उनकी उल्लेखनीय खोज के लिए नाइट हुड की उपाधि प्रदान की गई दुनिया भर के अनगिनत मधुमेह रोगियों की इंसुलिन दुनिया भर के अनगिनत मधुमेह रोगियों की जान बचा रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में सर फ्रेडरिक बैंटिंग ने ब्रिटिश और अमेरिकी चिकित्सा सेवाओं के बीच एक संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया लेकिन 21 फरवरी 1941 को उनकी मृत्यु हो गई जब इंग्लैंड जाते समय उनका विमान न्यू में दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनकी कब्र टोरेंटो के माउंट प्लीजेंट सेमेट्री में है और वो चार्ल्स बेस्ट की कब्र से बहुत दूर नहीं है लंदन में बेंटिंग हाउस जहाँ फ्रेडरिक बेंटिंग ने पहली बार मधुमेह के इलाज का सपना देखा था अब एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल है इसके बाहर एक छोटी सी गुफा है जिसमें आशा की लौ चलती है बेंटिंग के उत्कृष्ट काम ने दुनिया को इस घातक बीमारी का इलाज दिया। जिस दिन डायबिटीज का इलाज खोज लिया जाएगा उस दिन लौ बुझ जाएगी उस आशा के साथ मधुमेह पर अनुसंधान अभी भी जारी है आशा की लौ